महाभारत सभा सभापर्व एकोनष्ठीतमोध्याय जुवे के अनौचित्य के संबंध में युधिष्ठि और शकुनि का संवाद वाच प्रवेशता सभा पार्था युधिष्ठिपुरगम स समेत्य पूजा अभी पूज्य च ये जाना उपवेष्टा यथार आसने वह संपाजी कहते हैं जन्मेजय युधेश् आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर सब राजाओं से मिले अवस्था क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं का बारी बारी से सम्मान करके सबसे मिलने जुलने के पश्चात् वे यथा योग्य सुंदर रमणीय गलीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठे तेसु सर्वे सकुनी सो तेत्रोपेष्टेश उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वहां सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा शकुनिर्वाच उपस्त्रणा सभा कृतक्षणा अक्षा देवन सेठिर सकनी बोला महाराज युधिष्ठिर सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं अब पासे फेंककर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए युधिष्ठिर वात छात्रोत्र षि ने कहा राजन जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है फिर तुम ज्योत की प्रशंसा क्यों करते हो न मानम प्रशंसन्ते नित कृतवश्य सकुने मनो जय शीरम आर्गे नृशंसत शकुने का छल कपट में ही सम्मान होता है सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो सकुनिर्वाच यो वे संख्या चेष्टा सुखिन्न कितभाशु तो महामतिजाति सै सर्व सहते प्रक्रियासु सपने बोला जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है जो सठता का प्रतिकार करना जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साहपूर्वक लगा रहता है तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्योत क्रीड़ा विषय सब बातों की जानकारी रखता है वही जुए का असली खिलाड़ी है वह द्योत क्रीड़ा में दूसरों की सारी सठतापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है अछग्ल अच्छा सो भी भवेत्तपरम नोषो भवतीह पार्थ दिव्यामहे पार्थिव माँ विशंका कु चीर चाह कुी नंदन यदि पाशा विपरीत पर जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है अतः जय पराजय दैवाधीन पासों के ही आश्रित है उसी से पराजय रूप दोष की प्राप्ति होती है हारने की शंका तो हमें भी है फिर भी हम खेलते हैं अतः भूमिपाल आप शंका न कीजिए दाँव लगाइए अब विलंब न कीजिए युधिषिउ एवं तोलो मुनि सह इमान लोकद्वारी यो वे सर्वदा इदं वै दीनमं पापमत वह धर्में तो जो युद्धे तत्पर न तो देनम युधिष्ठ ने कहा मुनिश्रेष्ठ असित देवल ने जो सदा इस लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ सत्ता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है पाप है धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है जुआ खेलना नहीं नार्यम्लेक्षा फिर माया न अजीज असठम युद्धम एतपुरुष व्रतम श्रेष्ठ पुरुषवाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा तो कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते कुटिलता और षठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है शक्तितो तो ब्राह्मणा नून रक्षित प्रयतामय तदवीत मातिदेवी देवीर्मा जैसी शकुने परान शकुने हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयत्न करते हैं उसको तुम जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा न करो निक न्यूत धना निवाम कितव से तूजते मैं धुर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते शकु निर्वाचनोत्रुधिषि विद्वान विध सौ तेनाहुस्ताम नृतिम जना शकुन बोला युधिष्ठिर श्रोत्रेय विद्वान दूसरे स्रोत्रे विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब सठता से ही काम लेता है विद्वान अविद्वानों को सठता से ही पराजित करता है परंतु इसे जनसाधारण सठता नहीं कहते अक्ष अच्छा शिक्षितोभ्युधि विद्वान विदोभ्य तेना धर्मराज जो दूत विद्या में पूर्ण शिक्षित हैं वह अशिक्षितों पर सठता से ही विजय पाता है विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है वह भी सठता ही है किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते अकतास्त्र कृतास्त्रस् दुर्बल बलवत्तर एवं कर्मसो नृकृत्य वह युधिष्ठिर विद्वान विदोभ्य तेनाम जना धर्मराज युधिष्ठिर अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को सठता से ही जीतना चाहता है इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को सठता से ही जीतते हैं किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते एवं तमाम यदि मन से देवनात्म निर्भर तस्वते विध्य ते भयम इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ सठता की जाएगी एवं यदि आपको भय मालूम होता है तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए युधिषिच आहू तो यमित बलवान राजन धिष्ट सुधिष्ठिर ने कहा राजन मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता यह मेरा निश्चय व्रत है देव बलवान है मैं देव के वश में हूँ अस्मिन समागमे के नंबे भविष्य प्रतिपाणच कौन जोस्ती दूतम प्रवर्तताम अच्छा तो यहाँ जिन लोगों का जमा हुआ है उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाँव लगाएगा इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो दुर्योधन उवाच अहम दाता स्मृ रत्नाम धना च विशाम्पते पते मदर थे देविताचा दुर्योधन बोला महाराज दांव पर लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी विषमं प्रतिभाति युधिषिवस्व काम प्रवर्तता युधिष्ठिर ने कहा दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है विद्वान इस बात को समझ लो फिर इच्छा अनुसार जुए का खेल प्रारंभ हो महाभारते सभा परमणि महाभारती सभापर्वण दूतपर्वणि शकुनि संवादे एक